दूसरा प्रश्न भगवान कल आपने मंगलदास को कहा कि पुराने सन्यास में डर नहीं है नौ सन्यास में डर लेकिन मेरी पत्नी मेरे पुराने सन्यास के व्रत नियम आदि से डरती थी और अब पांच वर्षों से मेरे नौ सन्यास से वह डरती नहीं बल्कि उसे श्रद्धापूर्वक लेती वह भी आपकी सन्यासनी है और मस्त है जयपाल अगर मंगलदास की जगह किसी मंगला ने प्रश्न पूछा होता तो मेरा उत्तर बिल्कुल भिन्न होता पुराने सन्यास ने स्त्रियों को बहुत सताया है पुराने सन्यास की सारी पीड़ा ही स्त्रियों ने झेली पुराना सन्यास स्त्रियों की छाती में छुरी की तरह था पुराने सन्यास ने जितना अत्याचार स्त्रियों पर किया है जितना बलात्कार स्त्रियों पर किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया है पहले तो तुम्हारे सारे महात्मा स्त्रियों को गाली देते रहे सदियों से स्त्री नरक का द्वार स्त्री नरक की खान है स्त्री ही सारे पाप का मूल है। स्त्रियों की जितनी निंदा की जा सकती थी तुम्हारे महात्माओं ने कुछ कमी नहीं छोड़ी स्त्रियों का बहुत अपमान किया और मजा ये था कि स्त्रियों का कोई कसूर न था महात्माओं के भीतर स्त्रियों के प्रति जो अभी भी अटकी हुई आसक्ति थी उससे वो डरे हुए थे गालियां स्त्रियों को दे रहे थे डर था स्त्री के आकर्षण का लेकिन स्त्री के आकर्षण के लिए स्त्री जिम्मेवार नहीं अगर गुलाब के फूल में तुम्हें आकर्षण है तो गुलाब के फूल का कोई उत्तरदायित्व नहीं तुम्हारा आकर्षण तुम्हें परेशान कर रहा है गुलाब का फूल क्या करे गुलाब के फूल को तो शायद पता भी ना हो क्या आप आकर्षित महात्मा महात्मागण हमेशा ये भूल करते रहे धन को गाली देते हैं जैसे कि धन तुम्हें पकड़ता हो बड़ी हैरानी की बात धन ने कब किसको पकड़ा तुम धन को पकड़ते हो गाली देनी हो अपने को दो कि मैं कैसा पागल हूं को धन को पकड़ता हूं लेकिन वे गाली देते हैं धन को धन मिट्टी है छूना मत छूना पाप ये सब भीतर के भय हैं जिस जिस चीज से वो भयभीत थे दो चीज से भयभीत रहे कामनी और कांचन स्त्री और धन दो चीज से बहुत पीड़ित रहे क्योंकि दोनों ही चीजों को छोड़ के महात्मा हुए थे दोनों से भागे थे और जिससे तुम छोड़ के भागोगे उसकी आकांक्षा भीतर रह जाएगी असल में दमन से आकांक्षा प्रबल होती कम नहीं होती जितना दबाओगे उतनी आकांक्षा प्रबल होगी किसी चीज को दबा के देखो जिस चीज को दबाओगे उसी की आकांक्षा प्रबल हो जाएगी जिस चीज का निषेध किया जाएगा उसी में उत्सुकता उस जगेगी किसी दरवाजे पर लिख दो कि यहां झांकना मना फिर वहां से निकल जाए कोई क्या गिव्रति बिना झांके बहुत मुश्किल निकल भी जाए अगर कोई लाश संकोच में कि कोई देख ना रहा तो फिर आएगा रात के अंधेरे में आएगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आएगा अब तो देख लू इस वक्त कोई भी ना होगा सड़क भी खाली होगी पता नहीं मामला क्या है जहां लिखा है यहां झांकना मना है वहां जरूर कुछ होना चाहिए नहीं तो झांकना मना क्यों है? चाहे वहां कुछ भी ना हो और अगर हिम्मत ना जुटा सका आने की तो सपने में आएगा सपने में देखेगा उसी दरवाजे को जहां झांकना मना है सपने में झांकेगा जिस चीज का निषेध किया जाता है उसमें रस बढ़ जाता है क्योंकि से जिज्ञासा जगती जो कि बिल्कुल स्वाभाविक नियम है अगर किसी अखबार में किसी विज्ञापन के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हो कृपया इस विज्ञापन को ना पढ़िए फिर तुम सारे विज्ञापन छोड़ छोड़कर उसको जरूर पढ़ोगे पढ़ना ही पड़ेगा या कभी तुमने देखा हो तुम्हारा एक दांत टूट गया जीव वही वहीं जाती तुम कई बार समझाते भी हो अपनी जीप को कह रहे मालूम है कि दांत टूट गया बार बार वहां जाने की क्या जरूरत मगर 24 घंटे जब देखो तब चली जीभ वहीं देखने की क्या स्थिति वो जो खाली जगह है वो जिज्ञासा जगाती जिंदगी भर दांत था जीव कभी न गई आज दांत नहीं है जीव जाती और तुम रोको जीप को जितना रोकोगे उतना जाएगी जितना रोकोगे उतनी ही तीव्र उत्तेजना उठेगी आकर्षण जगेगा रस पैदा होगा महात्मा महात्मागण भाग गए थे दो चीजों से कामनी और कांचन से दोनों को गाली देते रहे ये गालियां इस बात का सबूत हैं कि उनके मन में अभी भी आसक्ति गहन थी साधारण रूप से ही नहीं थी बहुत गहन थी बहुत रुग्ण हो गई थी घाव बन गए थे और स्वभावता उनको बिचारों को डर लग रहा था कि ये स्त्री नरक ले जाएगी ये स्त्रियों के संबंध में नहीं कह रहे हैं वो अगर उनको कुछ बात ठीक से समझो उनके भीतर जो स्त्री के प्रति रस उमग रहा है उसके लिए वो जो भीतर स्त्री की प्रतिमा को संभाले हुए वो सुंदर से सुंदरतर होती जा रही जितने दूर भागे हैं उतनी सुंदर होती चली गई असली स्त्री इतनी सुंदर होती ही नहीं ना असली पुरुष इतना सुंदर होता है कल्पना कल्पना की स्त्री का कहना ही क्या कल्पना के पुरुष का कहना ही क्या तो ये महात्मा गाली देते रहे स्त्रियों को और लोगों को समझाते रहे कि छोड़ो भागो संसार और संसार से मतलब क्या था पत्नी बच्चे परिवार और इन भगौड़ों को सम्मान दिया जाता रहा आदर दिया जाता रहा ये अपराधी थे क्योंकि इनकी पत्नियों पे क्या गुजरी इसकी कोई कथा नहीं कहता इनके बच्चों पे क्या गुजरी इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया लाखों लोग सन्यासी हुए हैं सदियों में अभी भारत में पचास लाख हिंदू सन्यासी सदियों सदियों में तो करोड़ों हुए होंगे, करोड़ों परिवार बर्बाद हुए होंगे। इनकी स्त्रियों ने भीख मांगी या इनकी स्त्रियां वैश्याए हो गईं, या इनकी स्त्रियों को आत्महत्या कर लेनी पड़ी क्या हुआ इनकी स्त्रियों पर क्या गुजरी इनकी स्त्रियों पर इनके बच्चों की क्या हालत हुई पढ़ पाए लिख पाए यह भिकमंगे हो गए ये चोर डांकू बदमाश लुच्चे हो गए स्वभावतः स्त्रियों के मन में पुराने संन्यास के प्रति भय वे कहें या न कहें पुराने धर्म के प्रति स्त्री के मन में भय है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है पुराने धर्म ने स्त्री के लिए किया ही क्या है सिवाय अपमान के पुराने धर्म ने स्त्री के लिए नरक पैदा कर दिया इस पृथ्वी पर और बड़े मजे की बात है कि जो लोग स्त्रियों की निंदा किए हैं जिन कारणों से उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया कि वे कारण तुम पर भी लागू है स्त्री मलमूत्र का ढेर और महात्मा जो लिख रहे हैं ये वो जैसे सोने चांदी का ढेर स्त्री के शरीर में है ही क्या मांस मज्जा मलमूत्र कफ पित्त उसका खूब वर्णन किया है जैसे ये सज्जन जो वर्णन कर रहे हैं इनके शरीर में कुछ और है और मजा कि स्त्री के शरीर से ही ये भी पैदा हुए नौ महीने उसी मलमुथ मांस मज्जा कफ पित्त उसी से बने उसी से जन्मे वही इनके रग रग रेसे रेसे में लेकिन स्त्रियों को गालियां दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं भय के कारण इतने डरे हुए हैं कि गाली दे दे के अपने को रोक रहे हैं ये तुमको नहीं समझा रहे हैं कि स्त्री मल मलमूत्र है ये अपने को ही समझा रहे हैं कि स्त्री मल है क्या पढ़े हो क्यों स्त्री स्त्री की सोचते हो स्त्री में कुछ भी नहीं है चूंकि सारे धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे स्त्रियां तो लिखती कैसे धर्मशास्त्र पढ़ने तक का अधिकार नहीं था तो लिखने का अधिकार तो सवाल ही नहीं उठता धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे इसलिए एक तरफा है इसलिए पुरुषों का वक्तव्य और स्त्रियों की तो कोई पूछ ही नहीं थी उनका कोई हिसाब ही नहीं था उनकी कोई गणना नहीं थी स्त्रियों को हमने कभी मनुष्यता का अधिकार भी नहीं दिया था तथा कथित धार्मिक लोग इतना भी ना कर सके कि स्त्रियों को समान मनुष्यता का हक दे देते स्त्री को कहते थे स्त्री धन उसकी कीमत वस्तुओं से ज्यादा नहीं इसलिए स्त्री बाजारों में बिकती थी जिस रामराज्य का तुम गुणगान करते हुए नहीं अघाते हो उस रामराज्य में स्त्रियां बाजारों में बिकती थी वो खाक राम राज्य था जैसे पशु बिकते हैं बाजारों में वैसी स्त्रियां बिकती थी और साधारण लोग स्त्रियां खरीदते थे ऐसा नहीं ऋषि मुनि भी खरीदते थे उपनिषदों में कथा है एक ऋषि की गाड़ीवान रैक् वो गाड़ी में ही चलते थे इसलिए गाड़ीवान रैक् उनका नाम हो गया वो गए हैं एक बाजार में स्त्री खरीदने एक सुंदर स्त्री पर उन्होंने दाम लगाया बोली लगती थी नीलामी होती थी लेकिन सम्राट भी लेने आया था वो स्त्री उससे भी झी अब सम्राट के साथ बोली लगी रैक्व की तो रैक् माना की उसके पास भी धन था ऋषि मुनियों के पास काफी धन था क्योंकि लोग धन चाहते थे धन को गाली देते थे वो और लोग धन चाहते थे लेकिन सम्राट से तो नहीं जीत हो सकती थी सम्राट बाजी मार ले गया सुंदर स्त्री को अपने रथ में उठा के वो महल चला गया लेकिन रैको को बहुत क्रोध आया ऋषि मुनि क्रोधी भी बहुत थे कोई दुर्वासा अकेले ही नहीं वो तो केवल प्रतीक है उन सब में दुर्वासा छाए हुए थे जो व्यक्ति भी काम का दमन करेगा वो क्रोधी हो जाएगा क्योंकि दमित ऊर्जा काम की क्रोध बनती ये मनोवैज्ञानिक सत्य है जो व्यक्ति काम का दमन करेगा वो लोभी हो जाएगा क्योंकि काम की ऊर्जा कहीं से तो प्रकट होगी तुम झरने को एक जगह से बंद कर दोगे तो दूसरी तरफ से रास्ता खोजेगा कहीं और से बहेगा लेकिन बहेगा तो तुम बंद करते जाओगे वो नहीं नहीं जगह खोजता जाएगा नए रास्ते खोजता जाएगा पहले शायद एक धार में बहता था अब अनेक धाराओं में बहेगा सहस्त्र धारा हो जाएगा रेक वो बहुत क्रुद्ध था अवसर की प्रतीक्षा करता रहा फिर सम्राट को बुढ़ापा पकड़ा उस परलोक में भी इंजाम करने की आकांक्षा जगी लोगों ने कहा कि ऋषि तो रैक्व है उससे ही ज्ञान लो वो बहुत धन लेके रथों में सोने चांदी जवारात भर के ऋषि रैक्व के चरणों में गया उसने सोना चांदी हीरे जवारात रखे रैक् बैठा रहा चरणों में वो झुका रैक् नहीं, नहीं बोला बैठा रहा सम्राट ने पूछा कि आप कुछ कहते नहीं आशीर्वाद दें आपका आशीर्वाद लेने आया रैक्व ने अरे सूद्र धन संपत्ति से आशीर्वाद नहीं मिलेगा इस घटना को हिंदू महात्मा उल्लेख करते हैं जगह जगह कि रैक्व क्या गजब की बात कही विनोवा भावे भी इसका उल्लेख करते कि क्या गजब की बात कही सूद्र का सम्राट को इसलिए सूद्र कहा कि वो धन लेके आया था कहा कि अरे सूद्र धन इत्यादि से आशीर्वाद नहीं मिलेगा यहां धन की कोई गति नहीं लेकिन पूरी कहानी इनमें से कोई भी नहीं कहता पूरी कहानी ये है कि तब वजीरों ने सम्राट को कहा कि महाराज रैक को वो स्त्री चाहिए इसलिए वो नाराज है वो सूत्र कह रहे हैं। फिर सम्राट स्त्री को लेके आया तब रैक उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया इतने हिस्से को कोई नहीं कहता इस हिस्से को मैं कहता हूं तो मुझ पर मुकदमे अदालत में कि मैंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा दी मगर मैं क्या करूं ये कहानी का हिस्सा है ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जब स्त्री को लेके आया और स्त्री चरणों में रखी हुए कहा कि मुझे क्षमा करें मुझसे भूल हो गई अब तो ब्रह्म ज्ञान दें तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया गजब के ब्रह्मज्ञानी थे फिर नहीं कहा सूद्र अब दिल पसंद चीज ही ले आया मगर स्त्रियों को गाली देते रहेंगे और इन स्त्रियों को मालूम है तुम्हें ऋषियों की एक तो पत्नी होती थी वैदिक काल में और अनेक वधुएं होती थी आजकल हम वधु का ठीक उपयोग नहीं करते नवविवाहित स्त्री को हम कहते नववध उचित नहीं है वो प्रयोग क्योंकि पुराने समय में वधु का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री नंबर दो की स्त्री पत्नी की तरह ही उसे तुम व्यवहार कर सकते हो वो तुम्हारी पत्नी ही है मगर है गुलाम तो पत्नी एक होती थी वधुएं अनेक होती थी तो ऋषि के पास एक तो पत्नी होती थी और अनेक वधुएं होती थी जितनी ज्यादा वधुएं होती थी उतना ही बड़ा ऋषि समझा जाता था सम्राट वधुएं भेंट करते थे धनपति वधुएं भेंट करते थे और यही ऋषि मुनि गालियां दिए जा रहे हैं ये ऋषि मुनि गालिया दिए जा रहे हैं और जिन देवताओं की ये पूजा करते हैं वही देवता कहानियां कहती की ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में चले जाते हैं स्नान करने गंगा मैया में और देवता गण आते उनकी स्त्रियों का संभोग कर जाते गजब के देवता थे जब मैं ये कहानियां पढ़ा तब मैंने समझा कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का इतना महत्व नहीं तो ऋषि मुनि जाए ही नहीं कहीं बैठे अड्डा जमाए धुनी लगाए वहीं तो देवी देवताओं को फिर मौका कब मिले तो ऋषि को भेज दिया वो गंगा स्नान करने तब तक चंद्रमा इंद्र इत्यादि इत्यादि देवता ऋषि मुनि का वेश बना के आ गए द्वार खटखट पत्नी को धोखा दे दिया कि वो उसके पति उससे संभोग कर गए देवता तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हारे गालियां भी चल रही हैं, ये सब भी चल रहा है इस सारे पागलपन को गौर से देखो तो तुम एक बात सुनिश्चिंत हो जाओगे कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है इसलिए जयपाल तुम्हारी पत्नी अगर मेरे सन्यास को श्रद्धा पूर्वक लेती तो बुद्धिमान है कोई भी बुद्धिमान स्त्री मेरे सन्यास को श्रद्धापूर्वक लेगी और पुराने सन्यास के खिलाफ प्रत्येक स्त्री को होना चाहिए स्त्रियों को पुराने सन्यासियों की चरणों में सिर झुकाना बंद करना चाहिए यह अपमानजनक है यह बात ही गलत है यही साधु समझाते फिर रहे हैं स्त्रियों को गालियां देते फिर रहे हैं और मजा ये है कि इन्हीं स्त्रियों के सहारे तुम्हारे साधु जीते करीब करीब निन्यानबे प्रतिशत तुम्हारे साधु तुम्हारे स्त्रियों के कारण जीते वही इनकी सेवा करती हैं वही भोजन बनाती हैं वही इनके लिए वस्त्र लाती हैं मंदिरों में भी स्त्रियों की भीड़ और कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो स्त्रियों को धक्का वगैरह देने के लिए जाते हैं। और कुछ पति पहुंच जाते हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो बाकी अगर स्त्रियां ना जाएं तो पुरुषों का पता ही ना चले स्वामी जी अकेले बैठे रहे स्त्रियां अद्भुत रूप से सरलता का प्रमाण दी इतने अपमान इतनी गाली गलौच के बाद भी इन्हीं मूढ़ों को सम्मान देती चली जाती इन्हीं के चरणों में सिर झुकाए चली जाती उनको सिखाया गया है उनने भी मान लिया है अपने को कि हम गर्ित जैन शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं कोई स्त्री रह के मुक्त नहीं हो सकता पहले तो पुरुष होना ही पड़ेगा स्त्रियों को तो एक बार जन्म लेना ही पड़ेगा पुरुष होकर ही मोक्ष हो सकता है मोक्ष में सिर्फ पुरुषों का ही प्रवेश क्यों पुरुष के पास ऐसी क्या खूबी जिसकी वजह से मोक्ष में पुरुषों को प्रवेश दुनिया भर के उपद्रव पुरुषों ने किए स्त्रियां न कोई युद्ध करती न कोई युद्ध करवाती न कोई एटम बम हाइड्रोजन बम बनाती बहुत गुस्सा आ गया तो बेलन उठा लिया इससे ज्यादा कुछ ऐसा कोई भारी नुकसान स्त्रियों ने किया नहीं कोई महापाप किया नहीं पुरुषों को मोक्ष मिल सकता है स्त्रियों को नहीं स्त्री होने में ही भूल है उनकी और स्त्रियों ने भी मान लिया है क्योंकि समझाने वाले पुरुष हैं पंडित पुरुष हैं महात्मा पुरुष हैं साधु सन्यासी पुरुष हैं सभी पुरुष हैं समझाने वाले बचपन से ये बात सिखाई जा रही समझाई जा रही मस्तिष्क उनके बिठा दी गई है ये बात तोड़ने जैसी है ये बात बिल्कुल तोड़ देने जैसी है अगर स्त्रियों को हम महात्माओं के चक्कर से छुड़ा लें तो महात्माओं का चक्कर ही समाप्त हो जाए क्योंकि महात्मा जीते ही निन्यानबे प्रतिशत स्त्री के कारण स्त्री को ही सता रहे हैं स्त्री के ही आधार पर जी रहे हैं खूब खेल है जयपाल अगर मेरे सन्यास को तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारी पत्नी ने सहजता से लिया और पुराने संन्यास से डरती थी पुराने व्रत नियम इत्यादि से डरती थी स्वाभाविक असल में पुराने ढंग से कोई आदमी घर में धार्मिक हो जाए उपद्रव हो जाता है एक आदमी धार्मिक हो जाए पूरा घर नरक हो जाता है जिनके घर में धार्मिक आदमी होंगे उनको यह बात पता होगी एक आदमी धार्मिक हो जाए तो अभी वो पूजा कर रहे हैं कोई बोले नहीं आवाज ना करे रेडियो मत चलाओ बच्चे खेल नहीं सकते घर में सन्नाटा रहना चाहिए शांति रहना चाहिए उनके ध्यान में बाधा पड़ जाएगी ये कोई ध्यान है जिसमें बाधा पड़ जाए ध्यान का अर्थ ही ये होता है कि सारी बाधाओं के प्रति जागरूकता कोई सारी दुनिया को बंद करोगे तब तुम्हारा ध्यान होगा तो राह चलेगी सड़क चलेगी ट्रैफिक चलेगा बसें निकलेंगी हवाई जहाज उड़ेंगे, इनका क्या करोगे ट्रेन भी गुजरेगी इनका क्या करोगे कुत्ते भौंकेंगे, इनका क्या करोगे अगर बाधाओं से तुम्हारा ध्यान टूटता है तो ध्यान कभी लगने वाला नहीं क्योंकि बाधाएं ही बाधाएं हैं सब तरफ और तुम सोच तो जंगल में जाकर बैठ जाओगे तो वहां बाधा नहीं होगी इस प्रांति में मत रहना कभी जरा एक आध दफा अकेले जंगल में जाके बैठ कर देखो घर में इससे ज्यादा शांति थी कम से कम डर तो नहीं था बीच बीच में आंख खोल कर देखो कि कोई जंगली जानवर वगैरह तो नहीं और कोई सीन दहाड़ देगा फिर उससे थोड़ी कह सकोगे कि, कि चुप रहो सीन तुम्हारी कोई पत्नी नहीं और एक कौआ तुम्हारे ऊपर बीट कर जाएगा फिर क्या करोगे अब कौओ को कोई हिसाब थोड़ी कौन महात्मा है कौन गैर महात्मा है कववे तो कौए ठहरे ना समझ अज्ञानी जन्म के ना शास्त्र पढ़े ना संस्कृत जाने वो देखेंगे नहीं कि तुम बिल्कुल बैठे हो सिर घोंट के माला लिए हाथ में उन्हें फिक्र ही नहीं पड़ी वो तो घुटा हुआ सिर्फ देख के और भी प्रसन्न हो जाएंगे कि बाहरे वाह बाहर कैसा सुंदर स्थान मिला तुम जंगल में जाके बैठ के तो देखो तब तुम्हें पता चलेगा इससे घर ही बेहतर था तो बाधाएं तो सब जगह रहेंगी लेकिन धार्मिक आदमी बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है अभी वो रामायण पढ़ रहे हैं, अभी वो गीता पढ़ रहे हैं और गीता कम पढ़ रहे हैं नजर इस पर रखे हैं वो कि दुकान चल रही कि नहीं चल रही मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि माला फेर रहे हैं दुकान पे बैठे और नजर डाल रहे हैं और इशारा कर देते हैं आंख से नौकर को कुत्ता जा रहा भगा माला चल रही ग्राहक आ गया इशारा कर देते हैं कि संभालो माला चलती जाती लोग थैलियां बना लेते उसमें माला रखे रहते ताकि किसी को दिखाई ना पड़े और उसके अंदर ही अंदर माला सरकाते रहते अब पता नहीं सरकाते भी क्या नहीं क्योंकि थैली की वजह थैली का फायदा है कभी ना भी सरकाई तो किसी को पता नहीं चल रहा है स लगी रही होगी लोग राम राम राम राम जपते रहते हैं तुम्हारी पत्नी अगर जयपाल डरती थी तुम्हारे व्रत नियम से तो स्वाभाविक एक महिला मेरे पास आई उसने कहा कि मेरे पति को समझाएं वो आपकी सुने तो सुने और किसी की वो सुनने वाले नहीं मैं भी जानता था कि बात सच है पति सरदार मुझे भी शक था कि वो मेरी भी सुनेंगे कि नहीं और धार्मिक पत्नी ने कहा कि जान लिए ले रहे दो बजे रात से उठाते और जप जी का पाठ दो बजे रात बच्चे हैं सोए न सोए और इस जोर से करते और आप तो जानते ही हो वो कहने लगी कि मेरे सरदार जी उनकी आवाज बुलंद है मोहल्ले भर के लोग परेशान हैं और मेरी जान खाते मोहल्ले के लोग कि भाई इनको रोको इनको रोको कैसे वो कहते हैं कि धर्म में बाधा डालोगी ठीक नहीं होगा मैंने उनके पति को बुलाया वो मेरे पास आते थे कभी कभी मिलिट्री में मेजर थे बड़े पद पे थे मैंने पूछा कि मामला क्या है कहने लगे कुछ बात नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारी पत्नी तो कहती थी दो बजे वो कहने लगे हाँ दो बजे दो बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है मैंने कहा कि तुम होश की बात कर रहे दो बजे ब्रह्म मुहूर्त उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेजी महीने में मानता हूं अंग्रेजी दिन में मानता हूं बारह बजे दिन बदल जाता बारह बजे रात सुबह हो गई दूसरी तारीख शुरू हो गई सुबह दो बजे दूसरे दिन की सुबह है मैंने कहा बात तो सरदार जी बड़ी पते की कर रहे हो मगर मुहल्लेवालों का भी कुछ ख्याल रखो उन्होंने कहा कि आवाज मेरी बुलंद है। और इसमें हर्जा क्या है उन सबको लाभ मिलता है धर्म का धर्म लाभ धर्म लाभ तो लोग करवाते ही लाउड स्पीकर लगवा देते मोहल्ले भर को धर्म लाभ करवा देते 24 घंटे अखंड कीर्तन कीरंतन कहना चाहिए मगर उसको कहते हैं कीर्तन अखंड कीर्तन मचवा देते जब ता है तब लगवा दिया लाउड स्पीकर न बच्चे पढ़ सकते हैं न कोई दूसरा काम कर सकता है और 24 घंटे और कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि धार्मिक कार्य में रोको और इस देश में तो बहुत मुश्किल हो जाए धर्म में तो किसी के बाधा डाल ही नहीं सकते और अखंड कीर्तन हो रहा है इसमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि घर बैठे ठाले ले तो मैं भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा तो उन्होंने कहा कि मैं जब जोर से पढ़ता हूं बच्चों को भी सुनाई पड़ता पत्नी को भी मोहल्ला वालों को भी लाभ हो जाता उनकी धारणा यह है व्रत नियम करने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं कि किस किस को सता रहे हैं उनको पता नहीं कौन कौन परेशान हो रहा है उनको पता नहीं उनका व्रत नियम पूरा हो रहा है और वो तो इस आशा से भी करते हैं कि दूसरों को भी लाभ हो रहा है अनायास लाभ मिल रहा है पुण्यकारी में जितना बटाओ उतना अच्छा एक महिला एक दूसरी महिला से कह रही थी कि मेरे पति बड़े असाधारण व्यक्ति थे बड़े अद्वितीय पुरुष थे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे लेकिन स्वर्गवासी हो गए उस महिला ने पूछा कि उनकी क्या खूबी थी क्या असाधारणता थी तो कहा कि सिर्फ दो घंटे सोते थे निद्रा पे तो उन्होंने विजय पा ली थी और 26 बाईस घंटे सतत रामधुन में लगे रहते थे बस राम राम राम राम राम राम ऐसा धार्मिक व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं बड़े पुण्यों से मेरा उनका मिलना हुआ था उस महिला ने पूछा कि ऐसे महापुरुष इतने जल्दी चल कैसे बस उनकी मृत्यु कैसे हो गई तो पत्नी ने कहा ये ना पूछो तो अच्छा मैंने उनकी गर्दन दबा दी बाईस घंटे कोई राम राम राम राम करता रहेगा तो जयपाल अच्छा हुआ कि तुम नए सन्यास में प्रविष्ट हो गए नहीं तो पत्नी तुम्हारी गर्दन दबा दी तुम्हारे व्रत नियम पता नहीं कौन सा उपद्रव करवा देते धार्मिक व्यक्ति पैदा करते हैं लोगों में धार्मिक व्यक्ति के व्यवहार ही पूरा का पूरा अभद्र हो जाता है और धर्म की आड़ में कुछ भी अभद्रता करो चलती कितने ही घंटे बजाओ घंटिया बजाओ कितने ही शोरगुल मचाओ धर्म की आड़ में होना चाहिए तो सब ठीक है धर्म की आड़ में क्या क्या नहीं चलता है सब ठीक है बस नाम धर्म का होना चाहिए फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जो रोके सो नास्तिक जो रोके उसके सब खिलाफ हो जाएं, लोग उसको परेशान करने लगेंगे कि तुमने धर्म में बाधा दी कौन रोक सकता है किसी को मुहर्रम हो तो मुसलमान हुल्लड़ वो धर्म के नाम पर ठीक रोको तो झगड़ा होली हो हिंदू हु मचाए और देखते हो क्या क्या हिंदू होली के नाम पर करते गालियां बकते हैं नालियों का कीचड़ एक दूसरे पे उछालते हैं मगर सब चल रहा है सब धर्म के नाम पे चलता है होली का दहन हुआ उस दिन भक्त प्रहलाद बचे भक्त प्रहलाद क्या बचे ये कष्ट देगा दुनिया को न बचते तो बेहतर था कम से कम ये होली का उपद्रव तो ना होता होलिका के साथ जल गए होते तो बेहतर था बड़ी कृपा होती उनकी मगर भक्त प्रहलाद बच गए वो क्या बच गए अब इन सबको गालियां देने के लिए छोड़ गए कि तुम बको गालियां गालियां बकते हो कबीर का नाम लेते बेचारे कबीर का क्या कसूर, कबीर को क्यों घसीट रहे हो गालियों में भी कबीर का नाम जोड़ दिया तो उसमें भी थोड़ी धार्मिकता आ गई गाली भी धार्मिक हो जाती कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे पर साल भर की दमित इच्छाएं दमित वासनाएं सब फूट के बह पड़ती और नाम धर्म का है और कोई कुछ कहे तो कहते हैं होली बुरा ना मानो बुरा मानना तो गलती बात है तुम्हारी मैं छोटा था तो होली है बुरा ना मानो इसका तो जितना उपयोग कर सकता था करता ही था मैंने इसका उपयोग दिवाली पे भी शुरू कर दिया कि लोगों के पीछे जाके पटाखा छोड़ देना और कोई नाराज हो तो उससे कहना दिवाली ही बुरा ना मानो मेरे गांव के एक सेठ थे उन्होंने कहा हद गई हमने बहुत देखे जिंदगी हो गई होली है बुरा ना मानो ये तो सुना था मगर दिवाली है बुरा ना मानो ये नहीं सुना था तेरी खोपड़ी में भी कहां कहां की बातें आती मैंने कहा जब होली तक में बुरा नहीं मानते तो ये तो दिवाली है ये तो आनंद का उत्सव है इसमें क्या बुरा मानना वो मुझसे परेशान थे ही राम भक्त थे उन्होंने राम मंदिर बनवाया हुआ है और मैं जब भी उनके सामने से निकलता और दिन में कम से कम पचास दफा निकलता कहीं भी जाना तो उनके सामने से निकल नहीं पड़ता तुम तो उनको जयराम जी एक दफा दो दफा तीन दफा चौथी दफा उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अगर पांचवी दफा तुमने जयराम जी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा मैं तो ये सोच के कि आप राम के वक्त हैं राम का मंदिर बनाया है राम के गुणगान से प्रसन्न होंगे आप तो नाराज हो रहे हैं उन्होंने कहा बताया दे रहा हूं मैंने कहा तो मैं भी आपको बताया दे रहा हूं कि मैं अकेला नहीं 2000 विद्यार्थी हैं स्कूल के 2000 ही कल सुबह से कहेंगे जयराम जी और दूसरे दिन सुबह से विद्यार्थियों ने शुरू कर दिया मुनाफब उड़ा दी स्कूल वो जयराम जी से बड़े प्रसन्न होते दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया तुझे मिठाई लेनी बिस्कुट चाहिए क्या चाहिए बोल मगर मेरा पिंड छोड़ बा क्योंकि 2000 हजार लड़के अगर दिन में जितनी दफा निकले स्कूल के रास्ते में ही उनका घर था तो मैं तो मारा गया तू कहे तो मैं राम को बिल्कुल छोड़ने को राजी भूल गए वो चौकड़ी राम राम जपने की बहुत मैंने कहा कि आप राम राम जपते थे देखूं भी तो कि राम से लगाओ कितना कैसी बकवास मशा रखी जब मुझे देखते तो बिल्कुल चुप बैठ जाते, फिर वो राम राम नहीं जपता बिल्कुल चुप ही रहते जब मैं निकल जाऊं उनके घर के सामने तब वो फिर अपना राम राम जपना शुरू करें धार्मिक नियम व्रत उपवास से तुम्हारी पत्नी घबराती होगी और जानती होगी कि आज नहीं कल इसका अंतिम परिणाम तो यही होना है कि तुम घर छोड़कर भाग जाओगे तुम पत्नी को अकेला कर जाओगे जीते जी तुम जिंदा रहोगे और उसे विधवा कर जाओगे बच्चों को अनाथ कर जाओगे तुम जिंदा रहोगे और अनाथ कर जाओगे इससे भयभीत होती रही होगी सोच विचार वाली महिला होगी इसलिए मेरा सन्यास तो उसकी समझ में आया मेरा संन्यास स्त्रियों को सुगमता से समझ में आएगा बजाय पुरुषों के क्योंकि मैं कह रहा हूं घर छोड़ना नहीं है परिवार छोड़ना नहीं है और जीवन को नैसर्गिक बनाना है स्वाभाविक बनाना है जीवन को उदासीन नहीं करना है आनंद उत्सव बनाना है जीवन पर जबरदस्ती व्रत नियम नहीं थोपने प्रसादयुक्त बनाना है सौंदर्य देना है जीवन को जीवन को संवेदनहीन नहीं करना है सृजनात्मकता देनी जीवन में काव्य हो नृत्य हो गीत हो जीवन में प्रीत हो तो किसी दिन प्रार्थना हो सकती है, जीवन में प्रेम ही अंततः प्रार्थना में परिवर्तित होता है और प्रार्थना एक दिन परमात्मा से जोड़ देती है मैं जीवन का सत्कार करता हूं मेरे मन में जीवन और परमात्मा पर्यायवाची, और कोई परमात्मा नहीं है जीवन को छोड़कर जीवन को अहोभाव से स्वीकार करो और परमात्मा ने तुम्हें जहां जैसा बनाया है वहीं जियो और वहीं जीते जीते शांत बनो मौन बनो शून्य बनो प्रश्न संसार को छोड़ने का नहीं प्रश्न अहंकार को छोड़ने का है प्रश्न पत्नी को छोड़ने का नहीं है प्रश्न पत्नी के प्रति मालकियत छोड़ने का है इस भेद को समझो पत्नी को छोड़ने का नहीं लेकिन पति होने की अकड़ छोड़ने का है जरूर छोड़नी एक अकड़ छोड़नी कि मैं पति हूं पति का मतलब होता है स्वामी मालिक तुम तो मालिक हो और पत्नी तुम्हारी संपदा है यह तो आधार्मिक व्यक्ति का लक्षण हुआ एक आत्मवान स्त्री को संपदा मानना वस्तु मानना अभी भी हम इस तरह के बेहुदे शब्दों का उपयोग करते हैं बाप जब बेटी को विवाह करता है तो कहता है कन्यादान दान वस्तुओं का किया जाता है व्यक्तियों का नहीं कन्यादान यह बात तो अभद्र है प्रत्येक स्त्री को इसका विरोध करना चाहिए दान इसका तो मतलब ये हुआ कि स्त्री में कोई आत्मा नहीं है वो कोई कुर्सी है फर्नीचर है सामान और हम स्त्री धन शब्द का अभी भी उपयोग करते चीन में तो सदियों तक अगर पति अपनी पत्नी को मार डालता था तो उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता था क्योंकि पत्नी में आत्मा मानी ही नहीं जाती थी कोई अपनी कुर्सी तोड़ डाले इस पे क्या कोई अदालत में मुकदमा चलाओगे? कुर्सी अपनी हमने तोड़ दी इसमें कौन को बाधा हो सकती किसको बाधा हो सकती? और अब भी ऐसे कबीले हिमालय में अगर उनके घर कोई मेहमान हो तो वो अपनी पत्नी को रात के लिए दे देते मेहमान की सेवा के लिए जैसे तुम घर की अच्छी से अच्छी चीज मेहमान के लिए दोगे अच्छा भोजन बनाओगे अच्छा बिस्तर लगाओगे अच्छे कमरे में ठहराओगे वैसे ही अपनी पत्नी भी रात भर के लिए मेहमान को दोगे स्त्री कि कोई आत्मा थोड़ी तुमने कहानी तो तुम जानते ही हो कि कैसे द्रौपदी के पांच पति थे कहानी बेहूदी है मगर शास्त्र बेहूदी कहानियों से भरे एक स्त्री के पांच पति स्त्री को बांट लिया था वस्तुएं बांटी जा सकती दिन बांट लिए थे कि आज एक पति है कल दूसरा पति है तीसरे दिन तीसरा पति है पांचों होड़ थी पांचों भाई उसको चाहते थे झगड़ा खड़ा ना हो इसलिए बांट लो स्त्री के प्रति हमारी धारणा क्या थी और इनको हम कहते हैं ये धार्मिक व्यक्ति थे इसमें युद्ध भी सम्मिलित जिनको हम धर्मराज कहते हैं। कम से कम भैया युधिष्ठिर को तो कह देना था कि मैं नहीं बांटूंगा क्योंकि ये तो बड़ी अधार्मिक बात हो जाएगी मगर ये बात ही नहीं थी ये तो धर्म की इस बात ही थी स्त्री में है ही क्या बांट लो बांट भी ली स्त्री और फिर युद्ध ने जुए पे दांव पे भी लगा दी दांव पे हम लगाते ही किस चीज को धन लगा लगा सकते हैं दांव पर किसी व्यक्ति को दांव पे लगा सकते हैं स्त्री को दांव पे भी लगा दिया जुए में हार भी गए तो फिर दुर्योधन का ही ऐसा क्या कसूर है अगर वो इस स्त्री की वस्त्र उतारने लगा अगर कसूर इन पांच का बांटने में नहीं है अगर कसूर युद्धिष्ठिर का दांव पे लगाने में नहीं है तो दुर्योधन को ही ऐसा क्या कसूर दे रहे हो अगर वस्तु है स्त्री और बांटी जा सकती और जुए में दांव पर लगाई जा सकती तो जिसने जीती है उसकी मर्जी जो चाहे करे ऐसा कौन सा जघन पाप हो रहा है फिर कि वस्त्र उतार रहा है कुर्सी की खोल कोई बदलना चाहे तो उसमें कोई झगड़ा है लेकिन दुर्योधन को हम कहते हैं कि बुरा काम किया और ये अब इसके पहले जो सब काम होते रहे वो शुभ हो रहे थे हम कभी विश्लेषण करते नहीं और ना कभी बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करते ना कभी हम परख से देखते कि हमारी मान्यताएं क्या है इसलिए स्त्री को छोड़कर चले जाने में कोई अड़चन ही न थी मैं स्त्री और पुरुष के बीच क्रांति तो चाहता हूं निश्चित चाहता हूं लेकिन वो क्रांति इतनी ऊपरी नहीं होगी कि तुम स्त्री को छोड़कर चले गए वो क्रांति गहरी होनी चाहिए तुम्हारा स्त्री के प्रति पति भाव नहीं होना चाहिए मालकियत का भाव नहीं होना चाहिए वह संपदा नहीं है आत्मा है तुम्हारे जैसी न तुम उसकी संपदा हो न वह तुम्हारी संपदा है कोई किसी का मालिक नहीं मालिक तो बस एक परमात्मा है बाकी कोई किसी का मालिक नहीं मालिकियत की बात ही बेहूदी है असंगत है असभ्य है और मालकियत में ही छोड़ना छिपा है इस बात को ख्याल रखना एक पुराने ढप के सन्यासी मुझे मिलने आए थे उन्होंने कहा मैंने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया मैंने कहा वह तुम्हारी थी जो तुमने त्याग कर दिया त्याग तो उसका किया जा सकता है जो तुम्हारी हो तुम कहां से लेके आए थे उसे कोई जन्म के साथ लेके आए थे तुम्हारा क्या था उसमें वह अपनी थी तुम अपने हो त्याग कैसे कर दोगे ये भ्रांति छोड़ो तीस साल हो गए उनको पत्नी को छोड़े मगर यह भ्रांति अभी भी कि मैंने त्याग कर दिया अभी भी इस भ्रांति के भीतर पहली भ्रांति छिपी कि वो मेरी थी तुम हो कौन पत्नी तुम्हारी नहीं है न तुम पत्नी क्यों स्त्री पुरुष के बीच ये पति पत्नी की मालकियत का संबंध जाना चाहिए बच्चे भी तुम्हारे नहीं सब परमात्मा के तुम तो केवल उपकरण हो माध्यम हो तुम्हारे द्वारा आए तुम्हारे नहीं सम्मान करो उनका सत्कार करो उनका परमात्मा की भेंट उनके भीतर भी परमात्मा को देखो परमात्मा को छोड़ के तो कोई नहीं भागता अगर पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे अपने बच्चों में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे तो मैं कहूंगा कि तुम सन्यासी हो लेकिन बड़े मजे की बात है पुरुषों ने शास्त्र लिखे जिनमें समझाया है कि स्त्री पति में परमात्मा को देखे लेकिन इनमें से एक ने भी ये नहीं लिखा कि पुरुष स्त्री में परमात्मा को देखे ये बेमानी देखते हो और इनको तुम तो महात्मा कहे चले जाते हो कब तक अंधापन जारी रहेगा यह दोहरे मापदंड अगर पुरुष में कहते हो कि स्त्री परमात्मा को देखे तो दूसरी बात भी कह देनी चाहिए कि पुरुष भी स्त्री में परमात्मा को देखे या तो दोनों देखें या दोनों ना देखें मगर समता खंडित नहीं होनी चाहिए मेरे नए संन्यास की नई ही प्रक्रिया है नए ही सोचने का आयोजन नए ही मूल्य छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं सब उसका है ना हम छोड़ने वाले हैं ना हम पकड़ने वाले हैं तो फिर जहां हम हैं जहां परमात्मा ने हमें जो भी अभिनय करने को दे दिया है इस महा नाटक में जो भी पात्र हमें बना दिया है उसे हम पूरा करें समग्रता से पूरा करें उसे जी भर के जिए और ये जानते हुए जिए कि नाटक है इसलिए तादात्म न बन पाए तुम देखते हो राम में रामलीला में सीता चोरी चली जाती तो राम चिल्लाते फिरते हैं जंगल जंगल मेरी सीता कहाँ है वृक्षों से पूछते हैं मेरी सीता कहाँ है असली राम को शायद पीड़ा भी हुई होगी उनका तादात्म भी रहा होगा लेकिन रामलीला में जो राम बनता है वो भी आंसू बहाता है वो भी चिल्लाता है इसी सीता तू तो कहा है वृक्षों से पूछता है लेकिन भीतर उसका कुछ नहीं सब बाहर बाहर है एक अभिनय कर रहा है अभी पर्दा गिर जाएगा बात खत्म हो जाएगी पर्दा गिरते से फिर पीछे के वो चिल्लाता नहीं रहेगा तू है? कभी कभी रामलीला होती हो तो पर्दे के पीछे जाके भी देखना चाहिए क्योंकि वहां असली चीज दिखाई पड़ती मेरे गांव में तो जब भी रामलीला होती थी तो मैं बाहर से नहीं देखता था भीतर से रामलीला के जो मैनेजर थे वो मुझसे कहते थे कि रामलीला वहां बैठ के देखो मैं उनसे कहता मुझे तो यहीं बैठा रहने दो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा सिर्फ देखता रहूंगा वहां मैंने गजब की चीजें देखी राम रामण में युद्ध हो रहा है सीता चोरी चली गई हैं और जब पर्दा गिरता है तो सीता मैया राम रामण दोनों को चाय पिला रही है बात खत्म हो गई पर्दा गिर गया बात खत्म हो गई ऐसे ही जीवन का एक दिन पर्दा गिर जाएगा न कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है ना कोई अपना है ना कोई पराया है जब तक पर्दा नहीं गिरा है तब तक इस खेल को खेल समझ के खेले चलो एक अभिनेता ने मुझसे पूछा कि अभिनय की कला के संबंध में आपका क्या कहना है तो मैंने उससे कहा अभिनय की कला यही है कि जब अभिनय करो तो समझो कि यही जीवन है और जीवन की कला यही है कि जब जियो तो समझो कि यही अभिनय वही कुशल अभिनेता है जो अभिनय करते वक्त ऐसा डूब जाए कि तुम्हें लगे कि यह उसका जीवन तुम भूल ही जाओ कि यह अभिनय तो ही वह कुशल है और जीवन की कुशलता यह है कि तुम इस भांति जियो कि सब अभिनय मेरे देखे अभिनय की कला जो व्यक्ति करता रहा है उससे मेरे सन्यास को समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी इसलिए अगर विनोद को मेरी बात समझ पड़ी खूब गहराई में समझ पड़ी तो उसका कारण मुझसे लोग आके पूछते हैं कि इतने अभिनेता आप में क्यों उत्सुक होते तो मैंने कहा कि मेरे सन्यास की परिभाषा यही संसार को अभिनय समझो और जो लोग अभिनय की दुनिया में हैं, उनको ये बात एकदम समझ में आ जाती ये बात एकदम समझ में आनी ही चाहिए कि अगर हम अभिनय कर सकते हैं जीवन मानकर तो जीवन क्यों नहीं जी सकते अभिनय मानकर इसलिए जयपाल तुम्हारी पत्नी को इसमें कोई अड़चन नहीं वो मस्त थे वो आह्लादी थे अच्छा हुआ तुम पुराने ढंग के संन्यास से बच गए एक दुर्घटना होते होते बच गयी तुम सौभाग्यशाली हो